नमस्कार हमने एक बात कही मैं आपका स्वागत है और मैं इस हफ्ते आपसे कुछ बातें ऐसी करना चाहता हूं जो कि वास्तव में मेरे दिल के अंदर हैं और मैं सच बताऊं तो अगर कोई मेरे सामने होता तो शायद मुझे इनको स्वीकार करने में यानी एडमिट करने में बहुत इतनी हिचकिचाहट होती या यूँ कहूं कि इतनी शर्मिंदगी महसूस होती कि मैं ये बातें शायद नहीं कह पाता परंतु इस समय तो सामने एक माइक्रोफोन है और मुझे यह यकीन है कि मैं जब ये बातें कहूंगा तो तुरंत का तुरंत तो शायद ही कोई मुझसे कुछ कह सके थोड़े समय के बाद लोग अपने टिप्पणी और बातें कहेंगे जरूर मुझसे तो ये है साहब ये बात है शर्मिंदा होने की बात यह होती है कि हम कभी कभी अपने बहुत ही निकट और करीबी लोगों के साथ में ऐसा कुछ कह जाते हैं जिसको कि हम वापस नहीं ले सकते यानी कि उसके बाद सॉरी कहकर या मुझसे गलती हो गई कहकर के वापस नहीं ले पाते और लोग कहते हैं ना कि बातों के तीर ऐसे होते हैं कि जो जहां भी लग जाए वहां पर एक ऐसा घाव तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि घाव तो शायद समय के साथ भर जाते हैं मगर वो ऐसा निशान छोड़ जाते हैं कि वो कभी निशान छूटते नहीं और वो निशान सच बताएं तो दोनों के लगते हैं यानी जिसने वो बात कही होती है उसके भी लगता है और जिसको वो बात कही गई होती है उसको भी लगता है तो इतनी भूमिका के बाद अब आपको एक घटना बताता हूं तो उसी में आप समझ लीजिए कि मेरे को क्या शर्मिंदगी है और मैं क्यों ये बात कहने में इतना हिचकिचा रहा हूं और इसके पहले इतनी भूमिका बना रहा हूं। हुआ ये कि साहब मैं हाई स्कूल में अच्छा छात्र था इंटरमीडिएट में अच्छा छात्र था और जिस जमाने में मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया तो उस जमाने में शायद साठ नंबर आ जाना यानी फर्स्ट डिवीजन आ जाना वो बड़ी बात थी और या यूँ कहें कि हमारे परिवार में उसको बड़ी बात माना जाता था और हमसे कहा जाता था कि फर्स्ट डिवीजन आनी चाहिए तो साहब फर्स्ट डिवीजन आ गई हाई स्कूल में भी इंटरमीडिएट में भी उसके बाद एडमिशन हो गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहुंच गए बीएचयू में पढ़ने लगे यूनिवर्सिटी घर से बारह किलोमीटर दूर थी और वहां तक यो कहना चाहिए कि पहली बार घर से पूरे पूरे दिन के लिए आजाद पंछी की तरह घूम रहे थे तो थोड़ा साइकिल हाथ में थी और घूमने का मौका था बनारस शहर 9 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई वाली यूनिवर्सिटी उसके अंदर घूम रहे थे घूमते थे और बी में पढ़ रहे थे तो यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस का भी सिस्टम ये था कि शायद एक क्लास होती थी फिर दो क्लास नहीं होती थी फिर अगला पीरियड जो होता था वो किसी दूसरी फैकल्टी में था तो उस फैकल्टी में जाने के लिए आपको फिर थोड़ा समय और लगता था तो इस तरह से काफ़ी समय व्यतीत करते थे और वहीं पर वो एनसीसी में भी भर्ती हो गए तो एनसीसी के लिए भी जाना पड़ता था होता ये था कि सुबह 7, 7.30, 8 बजे घर से निकलते थे और शाम को 6, 7, 7.30 बजे घर आते थे तो अब आप समझ लीजिए कि लगभग 24-25 किलोमीटर साइकिल हर दिन चलाना उसके अलावा पाँच दस किलोमीटर यूनिवर्सिटी में भी साइकिल पर घूमा करते थे तो वो अपना और उसके बाद यारी दोस्ती और इन सबों के बाद पढ़ने का कितना वक्त मिलता होगा सोच ही सकते हैं आप तो खैर पढ़ते थे ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते थे मगर बी में होते हवाते हुआ ये कि दो सालों में पहले साल तो तब भी कुछ ठीक नंबर आए मगर अगले साल वो नंबर जो थे वो खराब होते चले गए और ये बताऊँ आपको कि मेरे को गणित यानी मैथ्स जो था वो मेरा ग्रुप था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हम लोग को तीन सब्जेक्ट पढ़ने होते थे तो फिजिक्स मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था और मैथ्स भी समझ में आता था मगर साहब केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था और बिल्कुल समझ नहीं आने का कारण एक ये था कि एक तो मुझे एक केमिस्ट्री में कुछ रटना पड़ता था तो मुझे साहब वो रटने की विद्या तो बिल्कुल मेरी बहुत ही कमजोर हो चुकी थी और फिजिक्स में चूंकि शायद समझने से काम चल जाता था इसलिए वहां पढ़ देता था वो समझ जाता था तो खैर था तो केमिस्ट्री में मेरे नंबर जो थे वो इस कदर खराब आने लगे कि मैंने धीरे धीरे केमिस्ट्री से पढ़ना ही छोड़ दिया मतलब जो समय केमिस्ट्री के लिए होता था उसमें भी मैं कुछ फिजिक्स या मैथ्स करता रहता और केमिस्ट्री का के जब पेपर आता था तो उसमें मैं ढूंढता था कि कहां न्यूमेरिकल मिल जाए तो उससे पास हो जाऊं यानी कि सो मच सो कि शायद एक सेमेस्टर में तो मुझे किसी पेपर में याद है शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर था उसमें मुझे कुछ 50 में 17 ही नंबर मिले थे मतलब पास हो गया खैर तो साहब नतीजे के तौर पर पूरी बात का लबो लुभाव ये कि मुझे सेकेंड डिवीजन आई जब रिजल्ट निकला तो उस समय वो यूनिवर्सिटी में बोर्ड पर लगता था रिजल्ट तो सब बोर्ड पर देखने के लिए गए और पता चला कि फर्स्ट ईयर जो मतलब बीएससी का जो पहला साल था उसमें तो मेरे कुछ अट्ठावन उनसठ परसेंट नंबर थे तो मैं सोच रहा था कि इस बार यानी फाइनल में थोड़े नंबर बढ़ जाएंगे तो मैंने अपना रोल नंबर फर्स्ट डिवीजन में देखने की कोशिश किया रोल नंबर नहीं था फिर सेकेंड में देखने की कोशिश किया उसमें भी नहीं था और थर्ड में ऑब्वियसली नहीं था तो मुझे लगा कि अरे मेरा रिजल्ट नहीं निकला तो साहब पता लगाने के लिए गए कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं निकला तो रिजल्ट क्यों नहीं निकला ये पूछने जब गए तो पता चला कि साहब आपकी लाइब्रेरी की एक किताब नहीं वापस हुई है तो आपको लाइब्रेरी का नोड्यूज नहीं है इसलिए रिजल्ट नहीं मिला अब साहब उस दिन रिजल्ट मिलना था यह खबर तो घर पर भी थी तो पिताजी का हमारे आदेश था पिताजी उस वक्त इलाहाबाद में पोस्टेड थे पिताजी का आदेश था कि आप कहीं भी पोस्ट ऑफिस से जाकर के और हमें फोन कर देंगे तो फोन कैसे करना था वो फोन सारी ट्रंक कॉल करके होना होता था तो अब हमने सोचा यार कि पिताजी को हम क्या बताएं कि रिजल्ट हमारा विधल्ड है तो हमने कहा चलो पहले तो इसका जुगाड़ करें कि भाई एक लाइब्रेरी की किताब वापस करें तो लाइब्रेरी की किताब का ऐसा हुआ था कि मैं और एक हमारे मित्र राजेंद्र कुमार वर्मा साहब थे हम लोगों ने दो किताबें इशू कराई थी तो हो सकता है कि दो किताबों में से एक किताब उनके नाम की थी एक मेरे नाम की थी तो जो मेरे पास जो किताब थी वो शायद उनके नाम की थी तो वो तो मैंने वापस कर दी थी तो उन्होंने शायद वो किताब वापस नहीं की थी तो साहब मैं फिर राजेंद्र कुमार वर्मा साहब रहा करते थे मतलब सोचे कबीर चौरा के आगे कहीं तो फिर मैं वहाँ गया कबीर चौरा के पास तो फिर वहां गया और फिर उनसे कहा कि भाई किताब लाइए किताब दीजिए और किताब लिया वापस करने के लिए फिर यूनिवर्सिटी आए और किसी तरह से वापस किया और अल्टीमेटली शायद ढाई तीन बजे तक लाइब्रेरी का नोट यूज मिल गया अब ये हुआ कि साहब ये लाइब्रेरी का नोट यूज लेकर के और सेंट्रल लाइब सेंट्रल ऑफिस में जाना है बी के तो साहब बी के सेंट्रल ऑफिस में गए वहां पर एक बाबू जी थे दुखंती राम जी दुखंती राम जी से कहा कि साहब ये हमारी ये हमारा नोटिस no है हमारा रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है दुखंती राम ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है ये लो भाई उन्होंने हमको जो था वो हमारी मार्कशीट निकाल के दे दी हमने भैया मार्कशीट देखी अरे मार्कशीट देखते ही तो हमारे पांव के नीचे जमीन निकल गई और तोते जो थे वो उड़ गए जो तोते हमने पकड़ के रखे थे तो उड़ के कहां चले गए क्योंकि उसमें हमारी सेकेंड डिवीजन थी और साहब नंबर जो थे वो यानी पहले साल से भी कम नंबर थे फिजिक्स और फिजिक्स और मैथ में तो अच्छे नंबर थे मतलब वो शायद 70 और 65 ऐसे कुछ नंबर थे मगर वो केमिस्ट्री में साले 40 और 45 नंबर थे अब हम क्या कहें साहब सेकेंड डिवीजन आ गई पहली बार जिंदगी में सेकेंड डिवीजन तो अब हमसे तो खड़े ना होते बने तो किसी तरह चलते चलते साहब हम वहां आगे बढ़े और यह हुआ कि भाई पोस्ट ऑफिस जाएं अब जाकर के बताएं तो हम किसी तरह से पहुंचे पोस्ट ऑफिस और वहां पे फोन लगाया तो जो भी कुछ बात रही हो फोन लगाया नहीं लगा तो फिर हमने घर पे फोन लगाया घर पे हमारे फोन आ गया था उस टाइम तक तो घर पे हमें पता था कि घर पे कोई होगा नहीं माताजी दफ्तर गई होंगी मगर इत्तेफाकन ये हुआ कि भाई चार साढ़े चार बज गया था तो माताजी थी घर पर तो माताजी ने फोन लिया पूछा भाई क्या हो गया हमने कहा बताया कि साहब हमारी तो सेकेंड डिवीजन आ गई तो अब माँ तो माँ ही होती है ना उसने कहा यारे ठीक है कोई बात नहीं इस बार सेकेंड आ गई एम करना तो उसमें फर्स्ट ले आना अभी क्या ऐसे परेशानी की बात है यार माता जी बात सुनकर हमारी भी थोड़ी हौसला बढ़ा और हमने कहा ठीक है हमने कहा मगर पापा तुम बता देना तो माताजी ने कहा नहीं पापा को बताना क्या पापा यहीं बैठे हुए हैं वो आ गए थे दोपहर में ही यानी पिताजी हमारे उस रिजल्ट के चक्कर में इलाहाबाद से मोटरसाइकिल चला के बेचारे आ गए थे और वो वहीं बैठे हुए थे तो साहब पापा ने फोन लिया पापा ने जब फोन लिया तो अब हमें तो सिटी पिट्टी हमारी गुम हो गई हम सोचे कि यार अब क्या बताए इनको तो हमने कहा कि साहब ये तो हमारे क्या बताएं ये हमारी साहब सेकंड डिवीजन आ गए उन्होंने पूछा अच्छा कितने परसेंट नंबर है हमने कहा अभी परसेंट निकाले नहीं तो उन्होंने कहा निकाले नहीं मतलब इसमें क्या परसेंट निकालने में कुछ तुम्हें टाइम लगता है कैसे निकालोगे कोई आदमी भेजें क्या निकलवाने के लिए हमने कहा कि नहीं निकलवाने के लिए आदमी नहीं तो उन्होंने मतलब हमको उनका उद्देश्य तो मुझे अच्छा डांटना ही था तो उन्होंने डांटाना शुरू किया हम भी साहब अब क्या बताएं उस वक्त अपना आपा खो बैठे हमने कहा देखिए हमें हमें फालतू इस तरह से डांटने के बहाने मत ढूंढिए हमें आप डांटना चाहते हैं डांट लीजिए मगर जितने दुखी आप है बोले अरे क्या दुखी मतलब बोले मतलब उन्होंने हमको पहले दुख शब्द की बात कही थी उन्होंने कहा था कि तुम्हें समझ आ रहा है कि हम कितने दुखी हो रहे हैं हमने कहा यार अकेले आप थोड़ी दुखी हो रहे हैं हम भी दुखी हो रहे हैं और जब रिजल्ट हमारा है कि आपका है और हमको मालूम है कि आपकी भी तो सेकेंडे डिवीजन आई थी अब साहब हम कह तो दिए अब देखिए हम क्या बताएं हैं कि पिताजी हमारे जो थे उनकी सेकेंड डिवीजन आई थी उनकी क्या परिस्थितियां थी बेचारे घर परिवार चलाते थे शायद घर में शायद सात आठ भाई बहन मां थी पिताजी उनके मर चुके थे वो उनके लिए ट्यूशन करते थे और कहां टेम्पररी नौकरी करते थे ये सब करते थे उसके बाद वो पढ़ते थे सेकेंड डिवीजन लाए थे हम साले को हमें सब ऐसो आराम थे उसके बावजूद हम साले सेकंड डिवीजन लाए थे तो अब हम क्या कहते तो अब मगर अब हम तो कह चुके अब उसके बाद क्या कहे पिताजी ने जो था चुपके से फोन रख दिया हम भी भैया अब हम सोचे यार कि अब इसके बाद कैसे वापस जाएं अब हमें समझ ही नहीं आया कि यार हम वापस जाएंगे तो अब घर जाकर उनसे क्या कहेंगे क्या बात करेंगे तो साहब खैर किसी तरह से घर तो आए ही घर आए पिताजी ने हमसे बोलना बंद कर दिया बातें नहीं किया कुछ हमसे यानी पहले वो जितने उत्साहित थे कि भाई रिजल्ट कब आ रहा है कैसे आ रहा है कहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे क्या करोगे ये सब जैसे पूछते थे तो वो उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं कुछ नहीं पूछा हम गए भैया मार्कशीट दिखाने के लिए कि मार्कशीट दिखा दें अम्मा जी ने कहा कि देखो अभी जाओ मत उनके पास फालतू में डांट खा जाओगे मार भी खा जाओगे इससे कोई फायदा नहीं तो दो एक दिन रुक जाओ अपने आप ठंडे हो जाएंगे तब तो तुमसे कुछ कहेंगे हमने कहा कि चलो तुम तो देख लो मार्कशीट माता जी ने मार्कशीट देखी माता जी बोली साले तुम केमिस्ट्री में क्या कर रहे थे यार ये क्या तुमने केमिस्ट्री में किया तुमको तो केमिस्ट्री नहीं आती थी तो बताते किसी से पूछते कोई चीज पढ़ते कोई साथ में लड़का होता उससे बात करते उन्होंने कहा तुम्हारे सब दोस्त लोग उनका क्या हुआ हमने कहा कि नहीं सभी की सेकेंड डिवीजन आई है तो अब पता नहीं साले किसकी फर्स्ट आई थी सेकेंड आई थी हम सोचे यार इस वक्त किसी फर्स्ट डिवीजन वाले नाम ले देंगे तो और साले की लात पड़ेगी तो हमने कहा कि नहीं सबकी सेकेंड एयर आई बोली तब अब इसका भी हो था उनके पास जवाब बोले कि ऐसे लोगों से दोस्ती करोगे जब सबे तुम्हारे जैसे हैं कम से कम अपने से किसी अच्छे से दोस्ती किए होते तो कुछ तो बात बनती मगर तुमको तो कोई है नहीं मतलब क्या क्या कहें तुमसे अब साहब हम क्या कहें हम तो भाई उस वक्त तो हारे थे हरे को हरि नाम हरि नाम के अलावा और क्या नाम ले तो साहब हम चुप होकर के भाई हम सुनने लगे उन लोग की बात तो अब साहब ये सब हो गया बातें बता दी हमको और उसके बाद कालांतर में फिर आगे पढ़ाई लिखाई हुई वो तो अलग बातें हैं करेंगे मगर आपको हम बताएं कि पिताजी से उसके बाद हम मतलब कितने सालों तक हमने उनके शायद बहुत से सपने पूरे भी किए होंगे कुछ नहीं भी किए होंगे मगर हम कितने ही साल तक सोचते रहे कि यार हम किस तरह से अपने उन शब्दों को वापस ले लें मगर साहब हम तो कोई तरीका तो था नहीं हम तो आपसे पहले भी बता चुके हैं कि हम तो साहब वो थ्योरी में मन माना मानना चाहते हैं भगवान से प्रार्थना भी यही करना चाहते हैं कि हे है भगवान ये टाइम को यूनिलीनियर मोशन से सर्कुलर में बना बदल दो यानी कि आदमी चाहे तो पीछे जाकर थोड़ा सा अपनी गलती सुधार ले और फिर ठीक कर ले मगर साहब हो नहीं पाता है तो मैं यहां पर सिर्फ अपने दोस्तों से और सबसे यही कहना चाहूंगा कि भाई हालांकि अब दोस्तों की तो सबकी उम्र हो चुकी है सबको जितना कुछ करना था कर चुके हैं वो लोग मगर तब भी अभी मौका ये है कि अगर कभी कुछ भी कहना हो तो यार उसके पहले थोड़ा सोच लिया जाए कि भाई ऐसी कोई बात ना कही जाए जिसको कि आप सुधार ना सके मसलन जैसे मैंने अपने पिताजी से उस दिन जो बात कह दिया मैं आज भी उसके लिए शर्मिंदा हूं और सच बात तो यह है कि मैं आज तक उनसे कभी उस बात को सॉरी नहीं कह सका हूं और पिताजी गुजर भी गए और मैं आज भी चाहता हूं कि मैं उनसे सॉरी कहूं मगर अब नहीं कह पाया और ना कह पाऊंगा तो साहब मैं अपने सभी दोस्तों से यही कह सकता हूँ या आपने बच्चों को भी आप जब बताएं तो यही बताइए कि भाई कुछ भी ऐसा मत कहो जिसको वापस न लिया जा सके अब इसी के साथ में एक और छोटी सी बात बता दूं कि वापस न लिए जा सकने की बात पर आपको बता देता हूं कि मैं साओपॉलो में पोस्ट हुआ था ना बैंक की तरफ से तो मैंने शायद आपको पहले बताया भी है तो उस जमाने में हमारे कुछ उच्च अधिकारी लोग थे और उन उच्च अधिकारियों का एक व्यू था एक मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट था जिसमें यह कहा जा रहा था कि साहब रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स बंद हो जाने चाहिए तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स बंद हो जाने चाहिए तो अब जैसे उच्चाधिकारी भारतीय स्टेट बैंक के होते हैं वो अपने तो कोई निर्णय नहीं लेना चाहते वो चाहते हैं कि साल नीचे से कोई लिख के दे कि भाई बंद ऑफिस बंद कर दिया जाए तो हम ये कह दें कि हाँ साहब इसने लिखा था फलाने ने इसलिए ऑफिस बंद कर दिया जाए अरे यार फांसी तो कोई उस पर भी नहीं चढ़ा देता अगर तुम निर्णय ले लेते मगर वो निर्णय काहे ले लें वो सब बड़े आदमी हैं साहब तो निर्णय तो नहीं लेंगे तो उन्होंने भी निर्णय नहीं लिया तो हमको एक उच्चाधिकारी का ऐसा आदेश टेलीफोन के जरिए से आया एक दिन जब हम साउपोलो के ऑफिस में थे कि साहब आप जो है वो ये कर दीजिए एक रिकमेंडेशन भेज दीजिए कि आपका ऑफिस जो है वो बंद कर दिया जाए हम बोले साहब रिकमेंडेशन काहे भेज दें तो हमने कहा साहब रिकमेंडेशन भेज ही नहीं सकते यहाँ का बिजनेस जो है वो डबल ट्रिपल क्वाड्रिपल हो रहा है और पिछले कुछ दिनों में मतलब जो बिजनेस की कुछ मिलियन में था वो साला बिलियन में पहुंच रहा है और आप कह रहे हैं इसको बंद कर दीजिए तो वो जो डेस्क ऑफसर जिन जो हमसे बात कर रहे थे वो बड़े मतलब बड़े तेज और तेजमार टाइप के थे अब छोड़िए उनका नाम लेने की जरूरत नहीं भगवान पता नहीं जीवित है नहीं है मुझे नहीं मालूम भगवान उनका भला करे क्योंकि उन्होंने तो मेरा भला नहीं ही किया मगर और वो जो थे वो डेस्क काफी सीनियर अधिकारी थे और वो शायद उस समय के जो सीजीएम हुआ करते थे उनके बैचमेट थे ऐसा कुछ था तो उन्होंने भैया जो था जाकर के कुछ कहा होगा सी साहब से सी साहब ने कहा कि अच्छा उनसे कहो कि भाई जो भी उनको रिकमेंडेशन करना है वो एक चिट्ठी भेजे रेफरेंस टू दिस टॉक जो भी हमने बात कही उन्होंने साहब हमको फिर फोन लगाया हमने कहा साहब ठीक है कर् भेज देंगे आपको साहब अगले दिन हम बैठे अब देखिए हमारा दफ्तर जो था वो कुछ जितने भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थे उनका उनसे डील करना था उसका जो काम गलत कार्य क्षेत्र जो था उसके हिसाब से तो हमने साहब उन सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का थोड़ी रिसर्च किया और उन सारे लेटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ में जो बिजनेस के फिगर्स थी मतलब भारत के साथ में वर्सेस इंडिया जो बिजनेस फिगर्स थी पिछले चार पाँच साल की कंपेरेटिव निकाल निकाल के दे दिया सबका वो समय था उस समय सबका बिजनेस जो था वो बढ़ रहा था मतलब वो क्या बोलते हैं शायद लेटिन अमेरिका का दरवाजा खोलो उस टाइप का कुछ प्रोग्राम चल रहा था वहां पर कुछ दो चार बड़े अच्छे वो थे एम्बेसडर्स आए हुए थे और उन लोगों ने बड़ा बिजनेस के लिए काम किया था तो वो बढ़ रहा था और धीरे धीरे करके कुछ व्यापारिक गतिविधियाँ चल रही थी तो हमने उसी का रेफरेंस देते हुए हमने लिख दिया हमने कहा साहब कि और इसके हिसाब से हमारी तरफ से सबसे वाइज डिसीजन ये होगा कि इस रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को अगर ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसका एक स्टडी अगर करें हम लोग तो वो ज्यादा अच्छा होगा और ऐसा करके साहब हमने एक लंबी चौड़ी कुछ दस बारह पन्ने की चिट्ठी बनाई और बना के भेज दिया साहब वहां से एक एक हफ्ते आठ दिन के बाद हमारे पास फिर से एक फोन आया अब देखिए मेरी सारी बात यह है कि जो बात कहकर आप वापस न ले सके ये उस पर डिपेंड कर रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो आया तो फिर वहां से फोन आया एक फिर साहब वही हमारे डेस्क अफसर साहब जो थे वो दादा उन्होंने फोन किया उन्होंने कहा कि भाई आप जो हैं वो आपने हमने आपसे कहा था बंद करने का रिकमेंडेशन भेजिए और आपने तो ये रिकमेंडेशन भेज दिया कि उसको रेप ऑफिस को ब्रांच में कन्वर्ट करें उसकी स्टडी की जाए उन्होंने साहब बड़े गुस्से में बात किया तो अब देखिए हम भी अब आदमी तो आदमी है क्या कहें साल दिमाग नहीं काम किया उस समय हमें चुप करके उनकी बात शायद सुन लेनी चाहिए थी क्योंकि हम जो लिख के देना था वो तो दे चुके थे उसके बाद तो अब हम कुछ अब वो हमारी हाथ से कुछ लिख चेंज तो करवा नहीं सकते थे मगर साहब हम भी न चुप रह सके हमने कहा कि ये जितनी स्टुपिडिटी की बातें आप कर रहे हैं ना अगर आपको कुछ भी और इसके आगे कहना है तो इसके बाद आप मुझे लिख के भेज दीजिए और जब आप मुझे लिख के भेजेंगे तो जो मेरी समझ में आएगा मैं वो जवाब दूंगा और आपने भी मुझसे कहा था कि साहब आप जो भी लिखना चाहे वो लिख के भेज दीजिए तो मैंने वो लिख के भेजा है आपने मुझको ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था और मैंने कहा आप ये भी समझ लीजिए कि आप भी एजीएम हैं मैं भी एजीएम हूं इतनी औकात नहीं है कि आप मुझे इंस्ट्रक्शन दे सकें बस भैया इतना सुनना था उन्होंने कुछ मुझे अनाप शनाप कहना शुरू किया और अनाप शनाप मतलब उन्होंने कहना शुरू किया कि आप क्या समझते हैं मैं सेंट्रल ऑफिस से बोल रहा हूं फलाना बोल रहा हूं मैंने कहा कि लुक मैं आप जैसे बेवकूफों से बात करके और आपके स्तर पे नहीं उतरना चाहता इसलिए मैं ये फोन डिस्कनेक्ट कर रहा हूं आपको जो भी कहना है आप चिट्ठी में लिख के मुझे भेज साहब इसके बाद अब ये तो एक जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही नाराज हुए होंगे उन्होंने मेरी शिकायतें भी की होंगी और उसका प्रतिफल जो मुझे मिला वो ये मिला कि मेरा जो टेनेर था वो एक साल कम कर दिया गया शायद वहां से निकलने के मतलब साओपोलो ऑफिस बंद होने के बाद मुझे किसी और दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर किया जाना था तो वो नहीं किया गया नॉर्मली लोग उस वक्त जो फॉरन पोस्टिंग से लौटते थे उनको सेंट्रल ऑफिस में ही पोस्टिंग मिल जाती थी मुझे वो नहीं मिली मुझे सर्कल वापस भेजा गया और भगवान की दया से उन्होंने मेरे ऊपर इतनी कृपा अवश्य किया कि उसके बाद मुझे उन्होंने आगे प्रमोशन के लिए लायक नहीं रखा जो भी उन्होंने अपना रेटिंग दिया हो मैं ये तो नहीं जानता क्या रेटिंग दिया मगर कै तो साहब मैं उस बात को भी मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि उस दिन जो बातें हुई हालांकि मैं उसके लिए शर्मिंदा नहीं हूं उनको मैं वापस नहीं लेना चाहता मैं अगर वो मुझे मिले तो शायद मैं आज उनको चार गाली और भी देना चाहता हूं मगर बताना सिर्फ ये चाहता हूं कि आप अपने शब्दों का जब इस्तेमाल करते हैं तो ये समझ लीजिए कि उन शब्दों को अगर आप वापस नहीं ले पाएंगे तो वे आपके जीवन में काफी प्रभाव छोड़ सकते हैं बहुत असर डाल सकते हैं और जो उनका इफेक्ट और इन्फ्लुएंस होगा वो ऐसा होगा कि दैट इज एक्चुअली वो मैं बोल रहा हूं ना टाइम के लिए बार बार बोलता हूं यूनी है तो वो टाइम आगे बढ़ जाता है और आप पीछे आना चाहें तो भी आ नहीं पाते तो साहब आज के लिए ये चंद बातें जो मैंने आपसे कही यहीं पर बंद करता हूं आपने मुझे अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और चलिए फिर अगले हफ्ते मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार